माँ की बातें गाड़ी का किराया देकर ललित ऊपर आते ही एकदम माँ के चरणों में सिर रखकर साष्टांग गिर पड़ा और स्वर में दर्शकों को स्तंभित करते हुए अजस्र अश्रुधारा बहाते हुए माँ के चरणों में प्रार्थना निवेदित करने लगा मैं माँ दया मई दया करो माँ आप इस जगत का उद्धार करने आई हैं मुझे भी अपनी ओर खींच लो माँ मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा मुझे चरणों में स्थान देना ही होगा यह कहकर वह रोने लगा माँ स्थिर निश्चल प्रतिमा की भांति खड़ी रही कुछ देर बाद बोली इस तरह मत करो बेटा उठो ललित की उम्र मात्र पंद्रह सोलह वर्ष की थी बालक के छद्मवेश में छिपी महाशक्ति मानो अब विकासोन्मुख थी दिव्य श्याम वर्ण सुगठित चेहरा भीतर में भगवत भक्ति रूपी सुधा स्रोत से कोना कोना मानो परिपूर्ण था बाहर की भी वही अनुराग प्रस्फुटित हो रहा था मुझे श्री चरणों में स्थान दीजिए माँ बोलिए नहीं तो मैं उठूँगा नहीं कहिए कि आपने मुझे स्वीकार किया है यह कहकर ललित फिर रोने लगा उसी समय अचानक एक घी की हंडी से पैर लग जाने से वह अचकचा उठ बैठा और कहने लगा मैंने यह क्या किया किसी ने भक्तिपूर्वक माँ को घी दिया है मेरा पैर उससे लग गया छी छी मैंने यह क्या किया यह कहकर वह दुःख प्रकट करने लगा उस समय ठाकुर के पूजा गृह में सिर के ऊपर जुड़ा लपेटे एक गौरवर्णा विधवा वृद्धा जो ठाकुर की पूजा के काम में व्यस्त थी आकर बोली बेटा तुम दुखी मत हो पैर लग गया है तो और क्या करोगे यह पैर उनके सृष्टि से अलग तो नहीं है ये दोनों पैर भी उनकी सृष्टि के भीतर ही है ये पैर शरीर के ही एक अंश है हम लोग उनकी ओर देखने लगी उनका सौम्य मुखमंडल और सरल उदार बातें हम लोगों को बहुत अच्छी लगीं उनकी बातों से ललित को बहुत सांत्वना मिली और उसने शांत होकर माँ को प्रणाम करते हुए कहा माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए ठाकुर तुम्हें आशीर्वाद देंगे यह कहकर माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया उसके बाद ललित नीचे चला गया इसी समय एक 16-17 वर्ष की लड़की का हाथ पकड़कर एक प्रौढ़ सज्जन दरवाजे के पास आकर खड़े हुए और माँ से बोले माँ यह मेरी लड़की है इसकी एक लड़की हुई थी आज सुबह उसकी मृत्यु हो गई यह अत्यंत शोक विवल है इसीलिए इसे आपके पास ले आया हूँ कि इसे सांत्वना मिलेगी यह सुनकर हम सब लोग चकित हो उठे माँ ने कहा आओ बेटी आओ लड़की कमरे में आकर माँ के पास बैठी और चरण झूली लेने के लिए उसने हाथ बढ़ाया माँ थोड़ा खिसक कर बोली अजय मुझे छुओगी क्या तुम्हें असोध हुआ है यह बात सुनकर लड़की का चेहरा और भी मलिन हो गया वह सकचा कर बैठ गई माँ ने उसका चेहरा देखकर करुण स्वर में कहा आहा मेरी बच्ची इतना बड़ा आघात पाकर मेरे पास यह सोचकर आई है कि सांत्वना मिलेगी मैंने तुम्हारे मन को कितना कष्ट दिया होने दो असोच आओ बेटी मेरे पैरों को छूकर कर प्रणाम करो यह कहकर उस लड़की के और भी नज़दीक आकर बैठ गई तब उसने रोते हुए मां के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया मां ने भी उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया मां उस लड़की के पास बैठकर मीठी बातों से उसे समझाने लगी मैं तुम्हें क्या बताऊंगी बेटी मैं तो कुछ जानती नहीं ठाकुर की एक फोटो अपने पास रखना और यह निश्चित जानना कि वे सत्य हैं ठाकुर तुम्हारे पास ही हैं उनसे रो रो कर अपने मन का दुख बताना व्याकुल होकर रो रो कर कहना ठाकुर मुझे अपनी ओर खींच लो मुझे शांति दो ऐसा करते करते तुम्हारे हृदय में शांति अपने आप आएगी ठाकुर के प्रति भक्ति रखना जब भी कष्ट होगा ठाकुर को बताना उसके बाद हम लोगों की ओर देखकर कर माँ बोली आहा आज ही शोक हुआ है आज क्या वह शांत हो पाएगी लड़की के पिता दरवाजे पर खड़े थे पिता पुत्री दोनों मां को प्रणाम करके दुख निवेदित करके शांत होकर चले गए इस समय कमरे में एकांत पाकर मैंने कहा मां मुझे एक बात कहनी है यदि आप अनुमति दे तो कहूँ मुझे दुविधा में देख सेवरत सौम्य मूर्ति उन वृद्धा ने बाद में मैंने जाना कि ये पूजनी गोलाप मां है कहा बोलो बेटी बोलो तुम तो अपने मन की बात संकोच माँ से कहो माँ के पास लज्जा कैसी तब मैंने कहा माँ बात और कुछ नहीं है मैंने स्वप्न में ठाकुर और आपको देखा था लगा आप मुझे मंत्र दे रही हैं लेकिन वह पूरा नहीं हुआ तब से मैं आपके चरणों में आश्रय लेने को व्याकुल हूँ माँ ने प्रसन्न होकर कहा अच्छा तो है आज ही तुम्हें दीक्षा दूंगी लेकिन तुम्हारे पति की सहमति तो है न मैं अपने पति से मैंने यह बात कही थी उन्होंने कहा है मुझे आपत्ति नहीं है पर मैं अभी दीक्षा नहीं लूँगा तुम ले सकती हो माँ तुम्हारे पति कहाँ हैं मैं रायपुर में हैं माँ ने स्नान गृह दिखाकर कहा वहाँ जाकर हाथ पैर धोकर आओ मैं माँ मैंने अभी स्नान नहीं किया है माँ तो क्या हुआ स्नान करने की आवश्यकता नहीं